तत्व चिंता मढ़ी ज्ञान की दुर्लभता कोई यह कहे कि महापुरुष की परीक्षा कैसे की जाए और यदि बिना परीक्षा के ही किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु व उपदेशक मान लिया जाए तो शास्त्रों में उससे उल्टी हानि होना कहा गया है यह प्रश्न और शास्त्रों का कथन तो उचित ही है परंतु जिसका संग करने से परमात्मा में उस महापुरुष में और शास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसे गुरु या उपदेशक मानने में कोई हानि नहीं यदि कोई पूर्ण न भी हो तो भी जहाँ तक उसकी गति है वहाँ तक तो वह पहुँचा ही सकता है इस दृष्टि से महापुरुष की संगति करने वाले साधकों का संग भी उत्तम और लाभदायक है आगे परमात्मा स्वयं उसे निभा लेते हैं साधक को आवश्यकता है परमात्मा के परायण होने की श्री परमात्मा की शरण लेने मात्र से ही सब कुछ हो सकता है श्री भगवान ने कहा है अनन्याश्चितोंम ये जना पर्युपास तम निभियुक्ता योगक्षेम वहाम्यहम अर्थात जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भसते हैं उन नित्य एकी भाव से मुझ में स्थित पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ संसार में भी यही बात देखने में आती है कि यदि कोई किसी के परायण हो जाता है तो उसकी सारी संभाल वही रखता है जैसे बच्चा जब तक अपनी माता के परायण रहता है तब तक उसकी रक्षा का और सब प्रकार की संभाल का भार माता स्वयं ही अपने ऊपर लिए रहती है जब तक बालक बड़ा होकर स्वतंत्र नहीं होता तब तक माता पिता के प्रति उसकी परायणता रहती है और जब तक परायणता रहती है तब तक माता पिता पर ही उसका सारा भार है इसी प्रकार केवल एक परमात्मा की शरण लेने से ही सारे काम सिद्ध हो सकते हैं परंतु शरण लेने का काम साधक का है शरण होने के बाद तो प्रभु स्वयं उसका सारा भार संभाल लेते हैं अतएव कल्याण के प्रत्येक साधक को परमात्मा की शरण लेनी चाहिए